उसके साथ ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा भी यहाँ पर आई हुई थी विक्रांत ये सब क्या है क्या कर रहे हो तुम नैना ने विक्रांत की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा तुम्हें खुद इतनी चोट लगी हुई है तुम आराम नहीं कर सकते क्या यहाँ क्या करने आए थे विक्रांत सर वो ये भागने की कोशिश कर रहा था तो अमित को पता भी नहीं था की अंदर क्या हुआ था लेकिन फिर भी वो विक्रांत की तरफ से नैना को सफाई पेश करने लग गया दरअसल नैना इस वक्त काफी गुस्से में दिख रही थी तो अमित उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नैना ने उसे जैसे ही आंख दिखाया वो अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो गया वो मैं मैं अच्छे से इंटरोगेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये तुम लोगों के सवाल का सीधा सीधा जवाब दे अब ठीक है ये अब ठीक है विक्रांत ने कहा और फिर वो वहां से उठकर चुपचाप यहाँ से निकल गया वो किसी तरह से धीरे धीरे चलते हुए वार्ड से बाहर निकल गया विक्रांत के जवाब का मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया अब सब अबाक होकर उसे जाते हुए देखते रहे ब्यूरो मिताली भी अपने ब्रांच के ऑफिसर्स का बहुत सपोर्ट करती है उन्होंने वहां खड़े, की तरफ देखते नहीं न, कोई बाहर कि तो किसी से कुछ नहीं कहेगा इसका इलाज करवाओ जैसे ही होश आए तुरंत ही इंटेरोगेशन की तैयारी शुरू कर दो यस सर डिटेक्टिव ने मिताली सिन्हा की बात से सहमति जताते हुए कहा हाँ ठीक है तुम लोगो ने भी समझ वो कुछ नहीं देखा ओके मिताली ने एक बार और कंफर्म किया ओके सर इसके बाद देव ने वहां पर मौजूद डॉक्टर और नर्स की टीम को भी समझाते हुए बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए ओके ओके डॉक्टर और नर्सेज ने अपना सिर हिलाते हुए देव की बात से सहमति जता दी वैसे भी पुलिस के मैटर में ये लोग पढ़ने की हिम्मत भी नहीं रखते थे अब जाकर यह सब मामला शांत हुआ लेकिन अभी भी पुलिस का काम खत्म नहीं हुआ था बल्कि पुलिस का असली काम तो अब शुरू हुआ था जल्द ही एक एक करके सभी एजेंट्स आईसीयू में से बाहर निकलने लगे और फिर पूरी पुलिस टीम को भी अलग अलग हिस्सों में बांटकर कर के काम में लगा दिया गया इस सारे रॉ में काम कर चुके थे सो इनकी ट्रेनिंग भी उसी लेवल की हुई थी कैसे पुलिस के इंटेरोगेशन को गुमराह करना है ये उन्हें बहुत अच्छे से आता था खैर पुलिस भी बाल की खाल निकालने में माहिर होती है थोड़ी ही देर की इंटेरोगेशन में इन लोगों ने पुलिस के आगे सब राज खोलना शुरू कर दिया दरअसल तो किया था जिसमे विक्रांत अपनी अदृश्य शक्तियों का प्रयोग करता दिख रहा था इस वजह से उन लोगों के चेहरे पर और डर का माहौल आ गया था उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था की आखिर कैसे एक नॉर्मल पुलिस वाला उन लोगों पर भारी पड़ गया भला एक नॉर्मल पुलिस वाला कैसे, कैसे फ्राइम -फट एक्सेप्ट कर लिया मंजू स्यूरो चीफ अमृत अभिजात को झूठे केस में फंसाने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया था जैसा डॉक्टर संजय को शक था वो बिल्कुल सही साबित हुआ वाकई में हर बदले के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है ये डॉन करीम खान कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था इसने पुलिस को ही अपने निशाने पर लेना शुरू किया था तो उसी हिसाब से उसने अपनी टीम भी तैयार की हुई थी उसकी टीम में रॉ एजेंसी के मेंबर से लेकर गवर्नमेंट में काम करने वाले बड़े अधिकारी तक शामिल थे यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम करने वाले कुछ बड़े ऑफिसर्स उसके साथ थे इसी वजह से ही वो बहुत धड़ल्ले से अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे रहा था और उसे किसी का खौफ नहीं था वैसे ये टार्जन और बाकी के एजेंट्स को डाउन करीम की प्लानिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था उसे बस जो भी कमांड मिलता था वो उस पर काम करने लग जाते थे इन लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट से भी कई लोगों की हेल्प मिलती थी जितनों का नाम इन्होंने बताया उसे नोट करके डॉक्टर संजय ने हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा सके इन सबसे पुलिस ने केक शॉप के बारे में भी पूछा इन लोगों ने बताया कि केक शॉप पर ही डॉन करीम खान इन लोगों से मिलता था और वहीं पर वो आगे की सारी प्लानिंग इन लोगों को बताता था उस दिन रॉ एजेंट रणजीत मेहरा केक शॉप पर ही डॉन करीम का ही कोई मैसेज लेने के लिए आया हुआ था वहाँ केक शॉप से ही वो मैसेज लेकर बगल वाली बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में बने वेयर हाउस में लौटी ही रहा अचानक से विक्रांत की नजर उस पर पड़ गई और फिर विक्रांत उसे पकड़ने के लिए भागने लगा तब रणजीत ने केक के बीच में रखा हुआ मैसेज निकाल लिया था और फिर केक कहीं रास्ते में ही फेंक दिया था उसके उसके बाद बाद रणजीत ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था ताकि वो पुलिस के के पकड़ में ना आ सके उसके मरने के बाद बाकी के एजेंट काफी सख्त में आगे थे उन लोगों ने डर के मारे वेयरहाउस भी छोड़ दिया था और सब काम बंद करके अंडरग्राउंड हो गए थे लेकिन फिर करीम खान ने रमन को उनके पास भेजा जब रमन ने पहुंचकर पुलिस की सारी एक्टिविटी उन लोगों को बताना शुरू किया तब जाकर उन लोगों ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और ये लोग डॉन करीम खान के इशारे पर एक एक करके पुलिस वालों को अपना शिकार बनाने लगे ये सब जानने के बाद पुलिस वाले एजेंट्स से भी ये जानना चाहते थे के सामना किया लेकिन जितना ताजुब पुलिस वालों को हो रहा था उतनी ही हैरानी उन लोगों को भी हो रही थी क्यूँकी उन लोगों को कुछ याद ही नहीं आ रहा था की आखिर कैसे अकेले विक्रांत ने चार चार रॉ एजेंट को बिना किसी वेपन के मार के घायल कर दिया था खैर अब तक पूरे पुलिस महकमे में विक्रांत की बहादुरी की चर्चा शुरू हो चुकी थी खुद नैना भी विक्रांत की इस बहादुरी पर दंग थी विक्रांत चैन की नींद सो सकता था उसने अपना काम तो कर ही दिया था अब बाकी की इंटेरोगेशन और पूछताछ का, का काम पुलिस वाले संभाल लेंगे वैसे भी विक्रांत को काफी थकान हो चुकी थी और उसे नींद लिए भी काफी दिन हो गए थे विक्रांत काफी गहरी नींद में था यहाँ तक कि उसे काफी अजीब अजीब से सपने भी दिखाई दे रहे थे वो विक्रांत की बहन है सगी बहन अचानक से विक्रांत की आँख खुल गई और उसका शरीर पसीने से भीग चुका था यहाँ तक की उसके रोंगटे तक खड़े हो गए थे नींद खुलने के बाद विक्रांत को इस तरह के सपने के आने का कारण समझ आया दरअसल ऐसा अजीब सा सपना उसे अदृश्य शक्ति की ही वजह से दिखा था उसकी जिंदगी में बहुत सारे इतफाक हो रहे थे विक्रांत को इतने सारे इतफाक के पीछे कहीं ना कहीं अदृश्य शक्ति की ताकत ही जिम्मेदार नजर आ रही थी अभी विक्रांत सो के उठाई था और इस वक्त उसे अपने अगले दिन के लिए मिलने वाले कोडवर्ड को जान लेना चाहिए था लेकिन इस वक्त उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी तो वो ऐसा कुछ भी करने की नहीं सोच रहा था एक तो अभी उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी हुई थी और ऊपर से विक्रांत काफी थका भी हुआ था सही मायने में उसे इस वक्त आराम करने की जरूरत थी और अब तक तो केस भी पूरा सोल्व हो चुका था ऐसे में विक्रांत अपने अगले दिन के कोडवर्ट को जानने के लिए ज्यादा क्यूरियस नहीं था क्योंकि हो सकता है कि अदृश्य शक्ति उसे कोडवर्ट देने के साथ ही कोई नया टास्क भी दे दे आह, विक्रांत ने अपने बिस्तर पर पड़े पड़े जोर की जम्भाई ली और आराम से बिस्तर पर लेटा रहा अभी उसे अपनी चोट से उभरने में कुछ वक्त लगेगा भले ही उसकी कोई हड्डी अंदर से क्रैक नहीं हुई थी लेकिन फिर भी हड्डियों में काफी चोट आई थी खास तौर पर उसकी गले की हड्डी में सीरियस इंजरी हुई थी वो अभी भी ज्यादा हिलडुल नहीं सकता था और ना ज्यादा हरकत कर सकता था इसके बावजूद उसने पिछली रात को रमन को एक ही पंच में कैसे बेहोश कर दिया था ये सोचकर विक्रांत को भी काफी हैरानी हो रही थी